हुआ धान गेहूं बाजरी चना मूँगफली एक बार फेंक डालो फिर वो बाहर से तो वैसे के वैसे दिखेंगे लेकिन अंदर से और पौधे उगाने की उनकी क्षमता पूरी हो गई ऐसे एक बार ज्ञान अग्नि से तुम्हारा चित्र फेंका गया फिर तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे तुम्हारे द्वारा राज्य हो सकता है तुम्हारे द्वारा युद्ध हो सकता है तुम्हारे द्वारा उपदेश हो सकता है तुम्हारे द्वारा दीक्षादेही हो सकता है लेकिन फिर दीक्षा मांग के टुकड़ा खाया तो तुम अपने को भिखारी नहीं मानोगे और राज्य किया तो तुम अपने को राजा नहीं मानोगे माई होकर जिया तो तुम अपने को माई नहीं मानोगे मावा होकर जिया तो तुम अपने को मावा नहीं मानोगे सेठ होकर दिया तो तुम अपने को सेठ नहीं मानोगे तुम तो अपने को वही जानोगे जहां से सारी जानकारियां बुद्धिबाई ले आती है फिर भी कुछ नहीं कुटता है वो अखंड आत्मा अपने को मानोगे हे ये आती ऐसा जब अपना तेरे को साक्षात्कार हो जाएगा तब तेरा कल्याण होगा उसके सिवाय तो स्वर्ग में भी सुख नहीं और महाराज मृत्यु लोक में भी पूरा सुख आदमी का विवेक होना चाहिए हम छोटे छोटे दुख से भयभीत हो जाते हैं थोड़ा कोई अपमान करता है हम क्रुद्ध हो जाते लेकिन अपना अगर विवेक है तो अपमान करने वाले व्यक्ति को हम क्षमा कर सकते और अपना चित्र शांत रख सकते श्रीमद राजचंद्र का थोड़ा सत्संग गांधी जी के जीवन में आया गांधी जी भी अच्छे विचारवान हुए साक्षात्कार कोई अलग बात है लेकिन समझ जितनी बढ़िया होती है उतना आदमी व्यवहार में भी सुखी रहता है महात्मा गांधी जा रहे थे स्टीम्बर में बैठकर लंदन उन जमाने में गोरों का तो बोलबाला था इंडियन व्यक्तियों को तो एक खिलौना समझते थे मकोल उड़ाते थे और गांधी जी का पैरवेश उनकी मखोल उड़ाते थे गोरा लोग स्टिम्बर में तो कई दिनों की यात्रा होती है गांधी जी सुना सुना कर एक सुबह को उसने बड़ी एक पोइट्री लिखी कविता लिखी पॉइंट महाराज वो कविता ऐसी थी कि गांधी को एकदम गलत शब्दों में वर्णन किया भारतीय के लोगों उसके मगज में जो गंदगी थी और पूरी की पूरी पूरा का पूरा ग्रामर कविता में उसने दे गांधी जी कहते गांधी ने देखा कि रोज ये प्रसाद दे जाता है उसके लेख में वही प्रसाद होगा और तीन पन्ने की कविता गांधी ने फाड़कर कर जो जोड़े थे टाचनी वो टाचनी उठाकर अपने बक्से में रख दी उसने कहा कि मैंने कीमती सौगात तुमको दिया और तुमने पढ़ा तक नहीं फाड़ के करंडिये में डाल दिया बड़ी काम की कविता थी बोले जो काम की चीज थी वो मैंने डिब्बी में रख दी देख चाचनी और जो निका थी वो फाड़ के मैंने काम में आने वाली चाचनी थी वो तो मेरे ले ली और तेरा लेख पड़ा है, तो कोई आदमी आपको कुछ बोलता है तो आप उसके बोलने पर परेशान होकर अपने चित्त को खराब मत करो अथवा प्रतिक्रिया करके अपने चित्त को मलिन मत करो लेकिन अपना समय बचा कर मन बुद्धि के पार हम कैसे जाएं, और जब तक मन बुद्धि के पार जीव नहीं गया न तब तक महाराज कितना भी बड़ा हो गया कितना भी पहले मृत्यु का झटका आते ही सब उसका पराया हो जाता है एकदम सीधी सच्ची बात कुछ भी पा लिया कुछ भी सीख लिया कितने भी हो गए साहबों के साहब हो गए हमारा मृत्यु का झटका आते ही सारी विद्या सारा धन, सारी सत्ता सारा सौंदर्य चट्ट हो जाता फिर दूसरे गर्भ में पको जैसे कुम्हार का निभाड़े में ईटे पकती है ने? गड़ा तो जल्दी पक जाता है ईंटे देर से पकती है चार दिन में तीन दिन में लेकिन ये ईंटे पकने से भी ज्यादा इसको पकना पड़ता है नौ महीने पकना पड़ता है ईट से काशा फती होना करता है अपनी दशा ढूंढी थी एक पानी रक्त में से हड्डिया बनना कितना प्रोसेस होता हो हड्डियां बनती ना बच्चे की और मजबूत खोपड़ी बनती है तो कैसे बनता है कितना पकता है गर्भाग्नि में माया राधती है बराबर फेंकती है पकाती है। तभी अपना शरीर बनता और ऐसा कीमती मनुष्य जन्म बाहर के आविष्कारों में बाहर के पदों में और प्रतिष्ठाओं में और अहंकार को सजाने में लगाकर बाहर की चीजें इकट्ठी किया और फिर मृत्यु का झटका है सब छोड़ के मर गए और ये एक बार नहीं किया जीव ने हजार बार लाख बार नहीं अनंत काल से ये करता है तो आज का श्लोक हमें कहता है कि इंद्रियों से मन परे, मन से बुद्धि परे और बुद्धि से वह परे है। उस परे माना सूक्ष्म है उस सूक्ष्म अपनी मय को जिसने जान लिया है ओ महाराज कामनाओं से पार हो गया उस सूक्ष्म मय को जब तक नहीं जाना तो उपासक भी गिरता है भोगी भी गिरता है भक्त भी कभी गिरता है त्यागी भी गिरता है रागी भी गिरता है गिरता है चढ़ता है चढ़ता है गिरता है ऐसे जीवन चलता रहता तो जीवन का एक स्वभाव है मनुष्य शरीर कि कुछ पाता है कुछ खोता है कुछ पकड़ता है कुछ छोड़ता है ऐसे डिमडिम आती रेंगती रेंगती जीवन की गाड़ी चलती तो ले। लेकिन ऐसी गाड़ियां आती है जो सब कुछ छोड़कर सब कुछ पा लेता है इंद्रियों को छोड़ देता है मन को छोड़ देता है बुद्धि को छोड़ देता है अहंग को छोड़ देता है सब कुछ छोड़ने पर जो सब कुछ है उस आत्मा को पा लेता है और जिसके जीवन में साधन में भजन में धंधे में विवेक है धंधा किया रुपए कमाए फिर आखिर क्या नौकरी किया फिर क्या तो ये नौकरी धंधा करना व्यवहार करना मना नहीं लेकिन इसमें आसक्ति न आ जाए उसकी सावधानी रखें। और इसी में जीवन खप न जाए उसकी सावधानी रखें। कल बताया था ना कि भावना के सुख क्रिया के सुख से भावना का सुख ऊंचा है भावना के सुख से समाधि का सुख ऊंचा है और समाधि के सुख से निर्विकल्प समाधि का सुख ऊंचा है और निर्विकल्प समाधि भी उत्थान हो जाता है इसलिए निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार सार है कल मैंने कथा बताई थी कि मदाल साकी शादी हो गई पहले बेटे का जन्म हुआ दूसरे का हुआ तीसरे का हुआ तीनों बेटे के नाम पिता ने रखे और मदाल सा हर बेटे के नामकरण के समय हासिल शत्रु मर्दन बोले जब एक ही आत्मा है तो शत्रु कहा और मर्दन कहा क्यों लड़के को ब्रांडी डालते हो तो अच्छा जब तुम ही नाम रखो चौथे लड़के का नाम रखा अलरक तो पति हंसा पत्नी ने नाम रखा अलड़क तो पति हंसा बोले अलड़क का तो कोई मीनिंग नहीं होता कोई अर्थ नहीं होता तो बोले ये सारे तुमने जो रखे उनका भी कोई अर्थ नहीं होता ये सब अर्थ अनर्थ माया में होते इस शरीर का ही कोई अर्थ नहीं तो इसके ऊपर नाम रखा उसके अर्थ की क्या परवाह करना, शरीर पांच बूथों के विराट में से पैदा हुआ और फिर पांच बूथों में लीन हो जाएगा इसका ही कोई अर्थ नहीं तो इसके ऊपर थुपा हुआ नाम के अर्थ को क्या सोधना क्या खोजना बच्चा जब कभी रोता रोटा मामा फलाने लड़के ने मेरे को मारा और मैं राजकुमार हूँ और उसको सजा करो बोले बेटा तू राजकुमार है और वो बोले वो फलाना है पटावाला का छोकरा है नौकर का छोकरा है बोले नौकर और राजकुमार ये तुम्हारे मन के भेद हैं पांच भूतों का शरीर उसका भी ऐसा और तेरा भी ऐसा और तेरा चैतन्य आत्मा हो है उसी का भी वही का वही है ये भेद बुद्धि तेरे को कहा से आई बेटा और बेटा सावधान हो जाता और जाकर फिर वैसे का वैसा होके खेलता कभी गिर पड़ा चोट खाई बेटा रोने लगा रोता क्यों है कि मेरे को लगा अरे तेरे को लगा इतना झूठ घुटने को लगा तेरे शरीर के घुटने को लगा और शरीर पांच बूथों का उसको इंद्रिया और मन चलाता मन को बुद्धि चलाती अब बुद्धि को अहम चलाता है और अहम को सत्ता परमात्मा देता है और वो परमात्मा तेरा आत्मा है अब उसको तो कभी लग नहीं सकता घड़े को लगे तो आकाश को थोड़े लगा ऐसी बात बच्चे को बना बताकर बच्चे को ज्ञान ही कर दिया आप लक्ष्य वाग्यू अभी तने वाग्य तने एक तो पहले ही अविद्या लेके आया और अविद्या पक्की करो तने वाग्यू तने, वाग्यु। तने वाग्यु। अरे तारा ढिकल ने वाग्यू तने कोई डे वागे नहीं दिख तू आत्मा छे चैतन्य छमर छ ऐसे संस्कार देने वाली माताएं से, से, लाडी तू माता छोड़ो लादी लाइन ऐसा भूत घुसे लाडो लादी आहजादी आंद सिंध गोले पट राणी आसा नहीं बोलती के लाडो लादी आनी दो बोगा पिचू आंगारा को फांसों दो उन्हें में पोपास ऐसा भ्रांति तोड़ने का ज्ञान नहीं मिलता भ्रांति नहीं टूटती भ्रांति मजबूत होती जाती इसलिए हम लोग दुख बढ़ाते जाते वही कर्म करते वही आकांक्षा करते जिससे दुख बढ़े हकीकत में हम चाहते क्या है कि मुसीबत और बड़े उसी लिए मुसीबत हो रही है महाराज दंडा नहीं बढ़ रहा है उसीलिए मुसीबत में हूँ बेटा बेटी नहीं हो रहा है उसी लिये मुसीबत में हो कि मुसीबत नहीं आ रही उसी लिए मुसीबत में हूँ <laughs> बाबा एक पांच वर्ष से अभी जो न काफी है छोकरा छबत नहीं बढ़ रही उसीलिए मुसीबत में डा बढ़े रोजी बढ़े फलाना बढ़े वो बढ़े ऐसा तो सोच की तेरी समझ बढ़े और तेरी समझ बढ़ गई तो सब धंदे तेरे है सब रोजिया तेरी है सब बेटे तेरे है सारी हवाए तेरी है सारे प्रकृति तेरी है तू ऐसा आत्मा है ऐसी समझ तेरे को आ जाएगा ये बात बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। ये आत्मज्ञान की बात भगवान शंकर वशिष्ठ जी को कहते हैं आत्मचर्चा सुनकर उस आत्मदेव का ध्यान करने वाला तेरह निमेश में जगदान के फल को पाता है सत्रह निमेश इस आत्म ध्यान में आदमी तल्लीन रहे यज्ञ करने का फल पाता है आधा घंटा इस आत्म चैतन्य में विश्रांति पाए तो अश्वेघ यज्ञ का फल पाता है दूसरों को पवित्र करने वाले संत जिनके दर्शन करके संतारी लोग पवित्र होते ऐसे संत भी संतरयामी परमात्मा के ध्यान से पवित्र होते ऐसा परमात्मा सबके पास है उस परमात्मा में विश्रांति पाए बिना जो लोग संसार में ऐशो ऐशो करके सुखी होना चाहते वो तो मानो अपने जन्म का फल नाश कर रहे व्यक्ति के पास कुछ भी न हो फिर भी उसके पास अंदर इतना खजाना है महाराज उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते और दुनिया का सब कुछ है और अंदर के खजाने का भान नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं जिसके पास अंदर जाने की समझ है उसके पास बाहर का कुछ भी न हो खाने को भोग न हो छपन रहने को सुंदर सुहावने महल न हो पहने को बढ़िया कपड़े न हो लेकिन बढ़िया समझ है ये बढ़िया ब्रह्मज्ञान की समझ है न महाराज वो अस्थावकर आठ अकड़ वक्र शरीर में और काला कलुट चेहरा सिंगना कद टेढ़ी काया टेढ़ी टांगे टेढ़ी आखे टेढ़े हाथ टेढ़े पैर लेकिन जिसमें अच्छी समझ आ गई वो अष्टावकर मुनि के चरणों में बड़े बड़े सम्राट नतमस्तक हो गए और ज्ञान नहीं श्रद्धा नहीं समझ नहीं तो धिकार है उसके जीने को तो लोग बाह्य सौंदर्य बाह्य आवश्यकताओं का जितना मूल्य समझते हैं, उतना अगर भीतर बुद्धि का सौंदर्य सजाया जाए ज्ञान की आवश्यकता समझी जाए न तो महाराज आदमी हर परिस्थिति में परम सुखी रह सकता है मिस्टर सोलन हो गए बड़े विचारक प्रसिद्ध थे मिस्टर सोलन से किसी ने पूछा कि तुम शरीर से इतने सुदृढ़ तुम्हारा बांधा और बुद्धि से तुम इतने श्रेष्ठ वक्ता इतने बुद्धिमान कोई बुद्धिमान होते तो शरीर लथड़ाव होता है वैसी का शरीर सुडोल होता बांधा तो बुद्धि में जरा दे वाला जरा उपलोम मिस्टर सोलन ने कहा कि मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ जब तक जीऊंगा तब तक, तक अपने को विद्यार्थी मानूंगा इसलिए कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ कुछ न कुछ नया जानता रहता हूँ इसलिए मेरे बुद्धि का विकास हुआ और शरीर से भी कुछ न कुछ परिश्रम करता हूँ इसलिए शरीर का बांधा ठीक रहा सोलर ने तो ये उत्तर दिया महान होने का लेकिन कोई मुझसे पूछे अथवा मेरे गुरुदेव से कोई पूछे की तुम्हारे शरीर का बांधा इतना तंदुरुस्त और इतना वक्तृत्व शक्ति तुम महान कैसे हुए तो बुद्ध पुरुष ज्ञानी कहेंगे कि मेरे मेरा शरीर का बांधा और मेरी बुद्धि ये मेरी बुद्धि और मेरा शरीर ये कहने भर को है और ये कहता है अहम इस अहम को जहाँ से सत्ता आती है उसमें हम आराम पाते है इसलिए जो कुछ कहते हैं बढ़िया हो जाता है लौकिक दृष्टि से सोलन ऊंचे दिखते हैं लेकिन तत्व तो की दृष्टि से सोलन भी बालक है तत्व तो कोई और चीज होती है बुद्धि का विकास अच्छा है शरीर का बांधा अच्छा है लेकिन शरीर का बांधा आस्थावकर जैसा हो जाए तो भी कोई हरकत नहीं लेकिन बुद्धि जिसकी परब्रम परमात्मा के प्रसाद से परितप्त तो हो गई महाराज वो तो आदमी कभी कभी एकांत में बैठना चाहिए कभी शर्त लगानी चाहिए मित्रों में बैठ करके चलो तुम भी चुप हो जाओ मैं भी चुप हो जाऊ कौन ज्यादा देर चुप होता है ये चुप होने की कंपटीशन से भी आपको लाभ होगा चलो ऐसा करो कि हम भी चांद को देखते हैं अथवा तो ये वस्तु को देखते हैं, तुम भी देखो और आंखे पटपट पत बिना कौन ज्यादा देर देख सकता है जो ज्यादा देर देख सके उसकी जीत आपकी लौकिक योग्यता व बधेगी आध्यात्मिक योग्यता भी बधेगी और खेल भी हो जाएगा जय जय दुर्गाशा का वचन सत्य करने के लिए श्री कृष्ण का श्राप मिला था यदुवंश को यदुवंश का संहार यदुवंशों ने आपस में किया कृष्ण प्रकार बैठ गए और जरानाम के व्याघ्र को दूर से कृष्ण में मृत बुद्धि हुई विष्णु के श्राप से मुसल से बचा हुआ जो लोहे का टुकड़ा वो जिसने अपने बाण के अंत चढ़ाया वही बात ने कहा और पैरों तले दुर्योधन ने वरदान दिया था जहाँ खीर लगेगी खीर है वो तो वज्र का हो गया पैरों तल खीर नहीं लगी दुर्वासा के वचन को सत्य सत्यता श्री कृष्ण अपने लीला समेत पार्थिव दौड़ता आया देखा तो भगवान चतुर्भुवी नारायण का दर्शन है पार्थिव ने क्षमा की कि मैंने तो मृग समझ के बांध मारा था मुझे क्षमा करो मैं पाप से तपाईमान हो रहा हूँ स्वर्ग जा चिंता कर इसने मेरे तरफ ऐसी कोई को अपना आई ये मायावी शरीर अथवा क्या हाहाकार मच गया और भी दूसरी श्री कृष्ण के निकटवर्ती हैं बलराम आदि उन्होंने भी प्राणों का त्याग किया बलराम की पत्नी बलराम से बचते हुए अग्नि में प्रविष्ट हो गयी रुक्मणी आदि अग्नि में प्रविष्ट हो गई बाकी के हजारों बची हुई स्त्रियां आहाकार करने लगी अर्जुन उनको मस्तिनापुर की ओर ले, ले जा रहा था रास्ते में रारे लोग बैठे के अर्जुन और इतनी स्त्रियां ले जा रहा है ऐसने युद्ध में बड़े बड़ों को मारा है का अपमान किया है और इतना अपमान करके जा रहा है इसको गांधी का गर्व है अपने पास हथियार है लाकड़ियों किस काम की अपनी लंबी बाहो किस काम की अर्जुन को अपने जैसे मिले नहीं उसके रात पैदा करके और हदारे लोग आए और श्री कृष्ण की पत्नियों को यदुवंशो को ले धन लूट गए अर्जुन से सहा गया गांधी पे धनुष्य चढ़ाता है मनुष्य बाढ़ चढ़ाता लेकिन आज बेरो तो मुश्किल से चढ़ता है तो काम नहीं करता एक बाढ़ में से अनेक बाढ़ बनाने का मंत्र याद करता तो स्कूलता नहीं मंत्र समय बड़ा बलवान पुरुष नहीं बलवान काबे अर्जुन लुटा वही धनुष वही बाण जो बड़े बड़े महारथियों से परास्त नहीं हुआ और कई को जमीन दोस्त कर दी वही अर्जुन ग्वालियो से अबारियों से दुष्ट बुद्धि हो गए। अर्जुन के देखते देखते स्वेच्छा तो से जा रहे और कोई उनको जबरन ले जबरंग अर्जुन हताश थका मादा चलता चलता अपनी हस्िना की ओर पहुंच जा रहा है रास्ते में जंगल में वेद व्या के दर्शन हुए वेद ने देखा की अर्जुन इतना तेजोहीन क्या तेज नीच आदमी का धन ले लिया इसलिए उस तेजोहीन हुआ क्योंकि जो नीच आदमी होता है और कृपण होता है उसका तो धन में ही प्राण होता है धन उसका लेने से उसके प्राण निकल जाते उसका बहुत दुख होता अथवा तो तू किसी गधे गधों के पीछे चला है काफी टाइम से जैसे तेरा चेहरा निस्तेज हो गया अथवा तू तू घटो के साथ चला है अथवा तूने कोई बाल हत्या की है या ब्रह्म हत्या की है या तो कोई कृतघ्ता का पाप तेरे पीछे पड़ा है या गद्दारी का पाप तेरे पीछे पड़ा है वही अर्जुन था देख के लोग खुश हो जाते थे और मलक का चेहरा था और ये तेजो करते अर्जुन सब दिन में कहा श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली हमारे बाणों में तब बल जब हम उनका रोज दीदार करते थे हमारे अंधारे तारे भी सफल होते थे वो श्री कृष्ण की कृपा थी और हम प्रसन्न रहते थे वो श्री कृष्ण की कृपा थी वो कृष्ण जल दिए हैं और भोर घोर कर जुगाया मेरे देखते देखते दुष्ट रबारी लकड़ियों के बल से मुझे परास्त कर गए और स्त्रियों को ले गए कहते हैं कि ये भी काल चक्र है समय समय वो समय था जब तुम विजेता होते और तुम्हारे शत्रु हारते थे वो भी आत्मदेव की लीलाते और अब साधारण आदमी तुम्हें हराकर विजेता होते तो तुम्हारे शत्रु को विजेता दिलाने वाला भी उस शुद्ध सतम परमात्मा का खेल और इन स्त्रियों को चोरलोक ले गए इसमें तुशोक मत कर उनका पूरे वृत्त एक बार आत्मज्ञानी अष्टावक्र मुनि जल में खड़े खड़े अपने ब्रह्मानंद में दुष्क्रांति पा रहे थे मुनि के सिर पर केवल जटाओं का ही भार था पूरा शरीर जल राशि में तो ये पसार ने उन ने मुनि की स्तुति की स्तुति करके मुनि को प्रसन्न न किया मुनि ने कहा जिनका वेद में वर्णन आता है उर्वंशी आदि अफसरा उनको मुनि ने कहा कि तुमने खूब आदर भरी स्तुति करी है जो तुम्हें चाहे मांगे कहा कि आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो तो हमें और मांगना क्या है हमें तो सब मिल गया इन दूसरे अफसरा ने कहा की मुनीश्वर आपको आत्मरामी हैं आप ये वरदान दीजिए आशीर्वाद दीजिए कि हम श्री हरि के साथ पीड़ा कर हमारे पति श्री वासुदेव है साधारण ये देव नहीं साधारण व्यक्तियों के साथ नहीं श्री वासुदेव के साथ हम देहा करें उनका सानिध्य में प्राप्त हूँ अष्टादी ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा ऐसा करके जब बाहर निकले जल से तो उनके शरीर के अंग टेहे मेढ़े देखकर अफसराओं को हसी आई उन्होंने हसी तो दबाई लेकिन फिर भी खैर खून खांसी कुशी दादे न दबे जान सकल जहां दारू पीना आना, खुशी हंसी, ये दबने से दबती नहीं पता चल जाता है। मुनिश्वर को पता चल गया कि मेरे इस तेरे मेरे अंगों को देखकर ये मेरी मस्करी करती बोले श्री कृष्ण को तो करोगे लेकिन तुम अंत में तुम्हारी दुर्गति होगी तुमको चोर ले जाये मुनि ने श्राप दिए तो उन अफसराओं ने आकर होकर आगा को मुनि का वचन सत्य हुआ कि तो वो सब आहिर अफसराओं ने आक्रांत किया क्षमा याचना की तो मुनि प्रसन्न हुए कहा कि अच्छा उसके बाद तुम्हारा बेहत्याग होगा तो फिर तुम स्वर्ग में वहां पहुंच जाओ हमेशा शास्त्रों में आती लेकिन आज का श्लोक पता कि हम श्री हरि के साथ वाले होकर दीजिए और हम श्री हरि तत्व में विश्रांति नहीं पाया तो कभी चोरों के हाथ जा सकते हैं तो कभी साहुकारों के हाथ जा सकते हैं तो कभी कहीं जा सकते हैं लेकिन श्री हरि के तत्व में अगर हमने प्रीति की श्री हरि तत्व में हमने विश्राम विश्रांति पाए जिसमें श्री हरि ध्यान ध्यानस्त होकर अपने देह को त्याग दिया उस इंद्रियों से परे तत्वों में अगर हम भी विश्रांति पाए तो फिर हमें चढ़ाव उतार के तकलीफ नहीं सामने श्री कृष्ण के साथ विचरण करने वाले और अंत में रबारे ले जाए श्री कृष्ण के कुल में जन्मे यदुवंशी और अंत में दारू पी कर लड़े झगड़े मरे श्री रामचंद्र जी जिनके कुल में उत्पन्न हुए उस माता को विधवा होने का दुख देखना पड़ा श्री रामचंद्र जी जिनके गोद में खेले वे दशरथ जी हाय राम हाय राम करके तनु का त्याग करते हैं। महाराज कहते हैं कि काल चक्र है जिसका उत्थान उसका पतन, कभी पतन कभी उठान, कभी उत्थान, जीवन कभी मृत्यु कभी यश कभी अपयश ये काल चक्र में हुआ करता है हर दिन जो हो गया उसका शोक मत कर वो भी दिन थे कि तुमको चारों तरफ यश मिलता था सफलता मिलती थी और तुम्हारे गांधी के प्रभाव से बड़े बड़े महारथी हारे जाते थे वो भी समय का प्रभाव था और अब छोटी छोटी लकड़ियों वालों ने भी तुम्हारे को परास्त कर दिया और स्त्रिया लूट के ले गए धन लूट के ले गए श्री कृष्ण का खजाना जो था ले गए अब मेरी सलाह है की तुम अपने भाइयों को लेकर वीर को प्राप्त हो जाओ हिमालय में जाओ और तप करो इंद्रियों को मन में मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने पर ब्रह्म परमात्मा में इनका तभी तुम्हें शांति मिलेगी वही तुम्हारे तत्का रास्ता और कोई रास्ता नहीं जिसके साथ ही श्री कृष्ण हैं। ऐसे अर्जुन कहो इंद्रियों को समेट के मन में आना है मन को समेत के बुद्धि में आना है बुद्धि को समेट के स्वरूप में आना है तो ये बात अगर हम समझ जाए तो हमारा भी तो बेरा हो जाएगा ओम औदव जी कहने लगे श्री कृष्ण को के प्रभु दया करो मुझे साथ ले चलो आप अपने लीला समेट रहे हैं श्री कृष्ण ने कहा तो साथ में कोई आया नहीं साथ में कोई जाएगा नहीं तू तत्व ज्ञान को पाकर तुम मुझसे ऐसा मिल मिलकर कभी फिर विरोध ना हो बार में स्कंद के साथ में अध्याय का सातवा श्लोक है ये यदि मनसा वाचा चक्षु ध्यान श्रवण आदि जो मन से वचन से कर्म से वाणी से जो कि बोला सुना देखा जाता है ये सब माया है परिवर्तन है नश्वर है ये सब सपना है यदि दम मनसा जो मन से जो ये जो तो कुछ मन से व्यपरीत से दिखता है यदि दम मनसा वाचा मन से वाणी से, से इंद्रियों से जो दिखता है सुना जाता है सोचा जाता है ये सब माया मात्र है नश्वर है बदलने वाला है ये माला जब बनी थी तब इस पुष्पों की महक अपने ढंग की थी इनका खिलना अपने ढंग का था ये पौधे पे थे तो अपने ढंग की खिलावट थी लेकिन जो खिला था वही तो मुर्गा है और जो मुर्गा है वो समय आकर खाद वाद बन के फिर किसी रूप में खिलेगा ऐसे ही सारे विश्व का हाल है इसमें कोई वस्तु की कोई व्यक्ति की कोई परिस्थिति की एक सत्ता एक जैसी नहीं रहती जो एक सत्ता है एक स्वरूप है वो एक जैसा रहता है बाकी सब बदलता रहता है तो उनमें मोह करना पति में मोह करना पत्नी में मोह करना ऐश्वर्य में मोह करना सत्ता में मोह करना सौंदर्य में मोह करना ये सब नादानी है हम लोगों की